वेदियो तलवकार शाखा की केनोपनिषत् के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है चतुर्थ मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ प्रतिबोध विदिम मत अमृतत्व हींदते इस मंत्र की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान ने विस्तार से की द्वितीय खंड का अंतिम मंत्र है अथ सत्यमस्ती इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान कष्टाखलु इत्यादि से कष्टाखलु इत्यादि पंचम मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका उत्तर उत्तर वाक्यस्य वाक्य चेद अवेदित अथ इत्यादि मंत्र और इसके द्वारा अपेक्षित जो अर्थ है उसे कष्ट खलु से वक्य भगवान बताते हैं। उत्तर नर संसार दुःख अपेक्षितरनरतीेतादीस प्राणी प्राणीनिकायु जरा जन्म जरा मरण रोगादि सम्राप्ति अज्ञात अतः ये अपेक्षित अर्थ हैं चेत इत्यादि को जो समस्त समस्तचित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन ब्रह्म है उसका ज्ञान मुक्ति का हेतु है और उसके अज्ञान से ही सारे संसार दुखों की प्राप्ति हो रही है जिस कारण से उस कारण से यह मंत्र कह रहा है कि समस्त चित्तवृत्तियों के अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म का मय के रूप में साक्षात्कार प्राप्त करने की योग्यता संसार दुखों के हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने की योग्यता जिस शरीर में है उस शरीर के रहते रहते जानना आवश्यक है ये यहाँ पर बताया जा रहा है इसलिए संसार दुखों का मूल कारण क्या है उसे बताया अज्ञात स्पर्श जो भी जन्म जरा मरण रोगादि दुख है यही सब दुख है जन्म जरा रोगादि इनकी जो प्राप्ति हो रही है चाहे देव यौनी में हो सबसे उत्कृष्ट जो देव योनि है या सबसे निकृष्ट जो स्तंभ भाव हो आदि शब्द से ग्राह्य इनमें से कोई भी योनि ऐसी नहीं है जहाँ जन्म आदि दुख ना हो संसार दुख त्रिविध तापों से संतप्त होना ही होता है शरीरधारी को इसलिए श्रुति कहती है न हवई स शरीर से स्वतः प्रिया प्रियो हो अपहती रस्ती जो सशरीर हैं का मतलब शरीर में तादाद में अभिमान करके रहता है शरीर को ही मैं मान करके रहता है ऐसा कोई भी हो चाहे वो देवता हो या स्तंभ हो उसके तात्कालिक सुख दुखों की निवृत्ति नहीं होती है उसे सुख दुख भोगने ही होते हैं ये बताया जा रहा है न ह वही सशरीर से स्वतः प्रिया प्रयोग तो दुखों का मूल कारण है सशरीरत्व सशरीरत्व का ही दूसरा नाम है अनात्मा शरीरादि में आत्मा आत्माभिमान रूप अध्यास और इस अध्यास की मूल कारण होता है अविद्या मूल अज्ञान और इस अध्यास की इसलिए भाष्य में भाष्य भगवान ने इसे अनर्थ का हेतु कहा अस्य अनर्थ हेतु तो। अनर्थ है ये जन्मचरादि दुख और इसका हेतु है अध्यास इसका समूल उच्छेद जब तक नहीं होगा तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी वो प्राप्त ही होता रहेगा ये बताने के लिए यहाँ पर भाष्यकर भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान से जो जन्म जरा मरण रोगादि की संप्राप्ति हो रही है यह कष्टागति है कष्टा है मतलब अत्यंत तो दुखदायीनी है यही दुख हैं कष्ट है का अर्थ ये जन्म की प्राप्ति जरा की प्राप्ति मरण की प्राप्ति रोग की प्राप्ति और आदि शब्द से बाकी जितने भी प्रतिकूल हैं दुख के हेतु तो उन सब की प्राप्ति यही कष्ट है और इस कष्ट से बचा नहीं जा सकता संसार के द्वारा जब तक अज्ञान रहेगा तब तक इसलिए कहते हैं आज्ञान ये जन्म जरादि की प्राप्ति ये नहीं कि निकृष्ट योनि में इसलिए कहते हैं देवादि से लेकर के सब में तो बीच में विशेषण दे दिया सूर नर तीर्यक प्रेतादिशु संसार दुख बहुन प्राणी निकायु प्राण निकाय प्राणी निकाय इसमें निकाय शब्द का अर्थ होता है समूह प्राणियों का जो समूह अमर कोष में कहा गया सजातीय के समूह को समुदाय को निकाय कहा जाता है पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखा है कि सजातीय नाम समुदायो निकाय इति अमर याने अमर यानि अमरकोष ये बताता है तो सूर्य यानी देवता नर यानी मनुष्य तीर्यक यानी पक्षी प्रेत यानी भूतियों योनि और आदि शब्द से उनसे भी निकृष्ट स्तर योनियां स्तंभ पर्यत चौरासी लाख प्रकार की योनी इन सब में समानता है जैसे स्तंभ सबसे निकृष्ट हैं वो प्राणी हैं प्राणी कहा जाता है प्राण को धारण करने वाले को प्राण के स्वामी को वो तो स्तंभ के भी प्राण हैं प्राण करते हैं इंद्रिय तथा मुख्य प्राण को तो ये स्तंभ योनि में आया हुआ जो जीव है उसके भी प्राण होते हैं इसलिए वो भी प्राणी हैं तो देवता भी बिना प्राण के नहीं होते हैं इसलिए वे भी प्राणी हैं तो चौरासी लाख प्रकार के यौनिस्थ जीवों में साम्य है प्राणित्व और जो भी प्राणी निकाय हैं समूह हैं उसके विशेषण हुए सूर नर एक प्राणी निकाय का विशेषण सूर नर तिरक प्रेतादिशू प्राणी निकाय शु दूसरा विशेषण है संसार दुख बहुल यशु इन सब में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है मनुष्यों को लगता है कि देवताओं में सुख ज्यादा होगा और दुख कम होगा लेकिन उनको पूछो तो वे कहते अच्छा होता कि हम मनुष्य बन जाते हैं मनुष्य बनने की इच्छा करते हैं का अर्थ है वे मनुष्यों में ज्यादा हित देख रहे हैं मनुष्य योनी में देव यौनी की अपेक्षा तभी तो मनुष्य बनने की इच्छा करते हैं तो सब योनियों में दुख बहुलता है इसलिए कहा संसार दुख बहुलेशु तो तो सूर नर तीर्क प्रेतादिशु एक प्राणी निकाय सुु का विशेषण है दूसरा विशेषण है संसार दुख बहुलेशु संसार दुख हैं अधिक बहुल यानी अधिक जिन प्राणी प्राणी निकायों में ऐसे प्राणी निकाय और ऐसे प्राणी निकाय में यानी चौरासी लाख प्रकार के यौनी में जन्म होना फिर उस यौनी में जरा का अनुभव होना जरा जरावस्था की प्राप्ति और फिर मरण की प्राप्ति ये सब रोग की प्राप्ति और आदि शब्द से और भी प्रतिकूलताएं, वे सब बड़े कष्ट हैं दुख है और ये सब क्यों हो रहे हैं कहते तो अज्ञान्थ श्रोत्र से से ले लेकर के जो प्रतिबोध विदितम मतम यहां तक के ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप है उसका बोध न होने से और विपरीत बोध होने से अज्ञान शब्द से दोनों को लेना मूल अविद्या को भी और कार्य अविद्या रूप अध्यास को भी मूल अविद्या से साक्षात दुख नहीं होता वो दुख का कारण नहीं है कार्य अविद्या जो अध्यास है वह दुख का साक्षात कारण है इसलिए अज्ञान शब्द से दोनों को लेंगे तो अध्यास ये साक्षात कारण है कष्ट का जन्म जरादि कष्ट का अतः अतः का अर्थ है इसी कारण से जिस कारण से अज्ञान ही कष्ट का प्रापक है अतः इस कारण से इस अज्ञान का निवर्तक अध्यास का समूल निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने की योग्यता इस मानव शरीर में है इस मानव जन्म को पा करके जो इस कष्ट के हेतुभूत अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है मूल मंत्र का प्रथम पाद बता रहा है उसका जीवन सफल होता है तो अतः यानी इसी कारण से यह श्रुति करुणा पूर्ण हृदय से कह रही है मनुष्यों को तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें इेद अवेदित अथ सत्यमस्ती न चेद इहादी महति मीनि भूतेषु भूतेषु विचिधीरास्लोकादमृता इसी मानव शरीर में जीवित अवस्था में मनुष्य शरीर के छूटने से पहले पहले चेत का अर्थ है यदि तो यदि यह यानी जीवन एव सर्व वाक्यम सावधारण बहुत इस न्याय से एवकार को ले आना उसे इह के साथ जोड़ देना यह व का अर्थ है इस शरीर के छूटने से पहले पहले जीवित अवस्था में ही क्योंकि भाष्कर भगवान कहते हैं विवेक चुड़ामणि में जीवतो तो यश्य कैवल्यम विधेय स विधेय मुक्ति केवल का अर्थ है विधेय मुक्ति किसको मिल सकती है निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान किसका हो सकता है तो कहते हैं जीवतो यस्य कैवल्यम। तो शरीर के रहते रहते जीवित अवस्था में ही जिसका निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय है जीवित अवस्था में जिसका कैवल्य है यानी उपाधि के रहते हुए भी उपाधि की किसी भी विशेषता से युक्त अपने आप को अनुभव नहीं करता है अपितु सारे उपाधि धर्मों से रहित निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ अनुभव स्वयं के विषय में जिसका है उसे इस शरीर के पर के छूटने पर विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है वह केवल होता है यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव में स्थित होता है उसकी अहम वृत्ति किसी भी कोष में से पांच कोष में से किसी भी कोष को समष्टि वेष्टि उपाधि को अपना आलंबन न बना ले अपने उदय के साथ साथ उसकी अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्म ही ब्रह्म हो तो माना जाता है कि वह शरीर के रहते हुए केवल है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है ये जीवित अवस्था में प्राण छूटने से पहले जिसका है वह मुक्त होता है इसलिए यह व का अर्थ है जीवन एव इसी जीवित अवस्था में शरीर के छूटने से पहले पहले ही चेत यानी यदि अवेदित का मतलब जान लेता है विदितवान किसको तो प्रकृत जो तत्व है उसको अवेदित के कर्म के रूप में ले आई है शिष्य ने जिसकी जिज्ञासा की प्रथम मंत्र से के नैषित पतती प्रेषित मन और द्वितीय मंत्र से लेकर के आचार्य ने अन्य देवत अथो अवितात अधि यहाँ तक के ग्रंथ से जिसका वर्णन किया है स्रोत्र से स्त्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि से वह अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्यक्रम संघातों का प्रवर्तक उसे मैं के रूप में जानता है किसी वेष्टि समष्टि कार्यक्रम संघात को नहीं अपितु तो स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि से बताया गया स्रोत्रादि को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो समस्त स्रोत्रादि का अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को मय के रूप में जो जानता है जो विदित अविदित शब्द से कहे गए हे उपादे रूप पदार्थों से विलक्षण है वह आत्मा ही है तो आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है अनात्मा जो समष्टि समिवेष्टि उपाधि है उसे मैं के रूप में ग्रहण नहीं कर करता अवेदित शब्द से लेना है तो यह व चेत यानी यदि यह ब्रह्म आत्मान अवेदित ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर लेता है ब्रह्म को आत्मरूप से जान लिया है जिसने अथ का अर्थ है तदा तदा यानी तस्मिन काले विद्यावस्था में यदि जान लिया तब सत्य आ, सत्यम अस्ति तब तो सत्य सत्य शब्द फल का परामर्शक है सत्य शब्द से लेना है यहाँ तृष्णा का विषय और तृष्णा किसकी लेनी है की तो की त्रिष्णा का विषय कौन है मोक्ष तो कहते हैं उसका मोक्ष होता है अभिष्ट पदार्थ को सत्य कहा जा रहा है यहां पर तो सत्यम अस्ति का अर्थ है अभिष्टम अस्ति उसे जिस समय जान लिया उसी समय उसका जीवन मुक्ति रूप अभीष्ट सिद्ध हुआ और जैसे ही प्रारब्ध का क्षय होगा भोग करके और यह उपाधि छूट जाएगी तो प्रारब्ध के कारण जो अविद्या का विक्षेप आत्मक अंश शेष रहा था वह भी समाप्त हो जाता है। वो तो रहा था प्रारब्ध के लिए ही वो समाप्त तो हुआ तो विधेयक कैबल्य सत्यम शब्द से दोनों को लेना जीवन मुक्ति विधेयक मुक्ति अथकार थे तदैव एवकार को इधर भी जोड़ देना तो जिस समय जानता है उसी समय उसके बंधन के हेतु हो तो अध्यास की निवृत्ति होती है तस्मिन् दृष्टे परावरे हृदयग्रंथि भिद्यते हृदयग्रंथि ही अध्यास है जो जन्म जन्मजरादि का निमित्त के रूप में बताया गया भाष्य में अज्ञान है अध्यास उसकी समूल निवृत्ति अथ यानी तदव भवति। सत्यम शब्द से ये लेना है यानी जितना भी मिथ्या था आत्मा में अध्यारोपित तो। अर्थाध्यास और ज्ञान अध्यास, ये बाधित होता है तो अनात्मा मात्र का बाद हो जाएगा तो शेष क्या रहेगा अधिष्ठान ही अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान होगा तो शेष क्या रहेगा जो सत्यांश है सत्यांश अधिष्ठानी वैसे फिर चेत इह इहेदीत अथव सत्यमस्त तो यहीं पर जीवितावस्था में ही जान लिया जगत के अधिष्ठान ब्रह्म को मैं के रूप में तो कहते हैं अथ तदव सत्यम अस्थि अरे अधिष्ठान ही शेष रहेगा बाकी सब का हो जाएगा, निवृत्ति होगी यह प्रयोजन है, अतः तो जो चौरासी लाख प्रकार में जन्म जरादी दुखों का कारण था वह अध्यास निवृत्त हुआ फिर उसका किसी भी यौनी में जन्म नहीं होना है ये श्रुति कह रही है जन्म जरा दी कष्टों की निवृत्ति ये हो रही थी अध्यास के कारण वह अध्यास निवृत्त हो गया तो अब उसको संसार दुख प्राप्त नहीं होना है आत्मज्ञान का तो फल ये बताया और आत्मा को न जानने से जो अवतरण भाष्य में बताया गया था प्राणी निकाय में जन्म जरा आदि कष्टों की प्राप्ति वह होनी ही होनी है उसे द्वितीय पात से बताया जा रहा है कि न चेद यहाती विनष्टी इह जीवित अवस्था में जीते जी चेत यदि ये न आवेदित प्रकृत जगत अधिष्ठान श्रोतादि के अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव प्राप्त नहीं किया और शरीर छूट गया जीवित अवस्था में अनुभव नहीं किया मानव शरीर में तो कहते हैं महती विनष्टी महान विनाश होता है विनष्टी है विनाश उसका विशेषण है महती, महान विनाश वो महान विनाश है यही जन्म जरादि की चौरासी लाख प्रकार के यौनी में प्राप्ति होते रहना निरंतर अविच्छिन्न रूप से इनकी प्राप्ति जन्मादि की प्राप्ति यही महान विनाश है संसार तो अज्ञान ही स्वरूप का समस्त अनर्थ का हेतु है और ज्ञान समस्त अनर्थ के हेतुभूत तो अज्ञान का निवर्तक बन करके अनर्थ का अत्यंत निवर्तक है अत्यंत निवृत्ति अत्यंतिक निवृत्ति का हेतु है ज्ञान ये बताया गया तो ऐसा जिस कारण से अन्वय सचार व्यतिरिक सहचार से एक प्रकार से बताया गया कि अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान समूल दुख का निवर्तक है ऐसा जिस कारण से है तस्मात ऊपर से जोड़ देना यस्मात तस्मात ऐसा कि ऐसा जिस कारण से पूर्वार्ध में अन्वय सचार व्यतिरक सहचार से ये श्रुति ने बताया जिस कारण से अज्ञान समस्त दुखों का कारण है और उस समस्त दुख के कारणभूत अज्ञान का निवर्तक ज्ञान ही है और कोई नहीं ऐसा जिस कारण से है तस्मात उस कारण से ऊपर से जोड़ देना इतना पूर्वार्ध में हे तो बताया गया है उत्तरार्ध में ये कहा जा रहा इसलिए जो धीर लोग हैं विवेकी हैं वे क्या करते हैं कि धीरा विवेकी न तो जैसे कठोपनिषद में कहा गया न श्रेयच्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तो संपरीत्य विनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते तो श्रेय और प्रेय शब्द शब्दित दो साधन मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं श्रेय हैं मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान मार्ग प्रेय हैं संसार का हेतुभूत प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग और उनमें से जो श्रेय का संपादक हैं कल्याण का संपादक हैं मोक्ष का हेतु हैं श्रेय है, है, इन दोनों का साधन फल और स्वरूप का विचार करके विवेकी पुरुष श्रेय का वर्ण करता है श्रेय को अपनाता है का मतलब मोक्ष के साधन को अपनाता है ऐसे यहां पर भी कहा गया कि ऐसा जिस कारण से है अज्ञान संसार का हेतु है ज्ञान मोक्ष का हेतु है तस्मात धीरा तो विवेकी ज्ञान को अपनाते हैं जिससे ज्ञान हो ज्ञान की योग्यता संपादक जो जो साधन है वो करके ज्ञान की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं और योग्य बन करके जगत के अधिष्ठान का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं ये कहा जा रहा है कि भूतेशु भूतेशु विचित्य धीरा को पहले लीजिए कि धीराहा यानि विवेकी नूतेषु भूतेशु से लेना दिरोक्ति होने के कारण समस्त कार्यक्रम संघात और समस्त कार्यक्रम संघातों में सब सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में सब के बुद्धिवृत्ति के अवभाषक के रूप में विद्यमान जो अंतर्यामी तत्व है वो निर्विकार चेतन, तो भूतेश्व ने समस्त संघातो में समस्त चित्तवृत्तियों के अवभाषक प्रत्यक चैतन्य का मैं के रूप में विचित्य का अनुभव प्राप्त करके तो धीर लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरी उपाधिभूत ये कार्यक्रम संघात हैं वेष्टि इसमें विद्यमान अंतकरण की हरेक वृत्ति का अवभाषक चेतन उनका साक्षी है उनसे विलक्षण निर्विकार चेतन ऐसे सारे कार्यक्रम संघातों में स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यतक के चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन भी निर्विकार एक अलग, उनसे अलग है साक्षस है और वह समस्त कार्यक्रम संघातों के चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन और मेरे चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन इन दोनों का स्वरूपतः अभेद है कोई स्वरूप में भेद नहीं है ये शोधित तो तोमर्थ तो शोधित तदर्थ तो शोधित तदर्थ के रूप में शोधित तमर्थ का मैं के रूप में अनुभव ये वाक्यार्थ बोध है उसी को यहाँ पर भूतेषु भूतेशु विचित्य शब्द से कहा जा रहा है तत्वसी वाक्यर्थबोध हम प्राप्य ये भूतेषु भूतेशु विचित्य का अर्थ निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करके अस्मात् लोकात प्रेत्य इसमें लोक शब्द का अर्थ है अध्यास अध्यास यहां अर्थ लेना लोक यानी अध्यास भाष्कर भगवान अध्यास अर्थ करते हैं और अस्मात् शब्द से बताया जा रहा है कि अनुभव सिद्ध है यह जैसे अध्यास भाष्य में कहा गया ना कि युष्म प्रत्येक गोचर इत्यादि से पूर्व पक्षी ने कहा विचार तो नहीं होता आत्मात्मा का युक्ति युक्त नहीं है परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले आत्मा और अनात्मा का परस्पर तादात्माध्यास इतर इतर भाव और उनके धर्मों का परस्पर आरोप अयुक्त है लेकिन भाष्यकार कहते हैं अयम लोक व्यवहार तो अयम शब्द से टीकाकार ने कहा कि अनुभव सिद्ध बता रहे अध्यास को यद्यपि युक्ति से तो अध्यास सिद्ध नहीं होता आत्मात्मा का लेकिन अनुभव सिद्ध है अब भाष्यकार भगवान ने अयम इस शब्द से अध्यास को अनुभव सिद्ध बताया लेकिन ये तो भाष्यकार का वचन हुआ अयम लोक व्यवहार लोक व्यवहार यानी अध्यास अयम यानि अनुभव सिद्ध है लेकिन श्रुति भी कहीं ना कहीं अध्यास को अनुभव सिद्ध बताएगी तब तो भाष्यकार के उस वचन को भी माना जाएगा ठीक है तो ये श्रुति है प्रीत अस्मा लोकात्त अमृता भवंती इसमें अस्मात् लोकात् का विशेषण देकर श्रुति अध्यास को अनुभव सिद्ध बता रही है कि अध्यास अनुभव सिद्ध जो अध्यास है अस्मात् अर्थ है इससे प्रेत्य का अर्थ है अलग होकर के का मतलब अध्यास रहित होकर के अध्यास से अलग होना है शरीर आदि जो अर्थाध्यास है इसमें से अपनी अहंता का व्यावर्तन शरीरादि को मैं समझना ये समझ है ज्ञानाध्यास अनात्मा की आत्मा के रूप में मैं के रूप में समझ को कहा जाता है ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास कहा जाता है अध्यास के विषय को अध्यास के विषय को कहा जाता है अर्थाध्यास तो दो प्रकार का अध्यास होता है ना? तो यहाँ लोक शब्द से जो अनात्मा होता हुआ आत्मरूप से अनुभव में आ रहा है वह लोक है ऐसा कर लीजिए लोक लोक्यते अनात्मा सन आत्मना अनुभूयते यह स आत्मा यह स लोक ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं कहते हैं यानी अनात्मा सन आत्मना अनुभूयते यह स लोक ऐसी लोक शब्द की कर्म अर्थ में व्युत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है अनात्मा होता हुआ भी आत्मरूप से अनुभव में आ रहा है जो अर्थाध्यास निकलेगा हाँ अनात्मा होता हुआ भी आत्मरूप से अनुभव में आ रहा है जो वह लोक है तो अनात्मा होता हुआ आत्म रूप से अनुभव में आ रहा है कार्यक्रम संघात इसलिए कार्यक्रम संघात है लोक यानी अर्थाध्यास और भाव अर्थ में लोक शब्द से प्रत्यय करेंगे वही तो ज्ञानाध्यास अर्थ निकलेगा लोचरी धातु है न ज्ञानार्थक उसे भावार्थ में घय प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा आलोचन यानि विपरीत ज्ञान अनात्मा का आत्मरूप से ज्ञान ये लोक शब्द का अर्थ निकलेगा वो ज्ञानाध्यास हो जाएगा हाँ <coughs> तो ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास ये दोनों भी लोक शब्द का अर्थ निकलेगा और अस्मात् विशेषण बताएगा कि ये दोनों अनुभव सिद्ध है अध्यास अनात्मा का मय के रूप में अनुभव हो रहा है इसलिए अनुभव सिद्ध है तो ये जो अनुभव सिद्ध अध्यास है उससे प्रेत्य का अर्थ है उसे वियोग प्राप्त करके अलग हो कर के यानी अध्यास रहित होकर के अध्यास ही तो चौरासी लाख प्रकार की योनी में जन्म जरादि दुखों का हेतु बना हुआ है वो जो जन्म जरादी दुखों का हेतु हेतुभूत अध्यास है उससे रहित होकर के अस्मात् प्रत्य का निकलेगा विचित्य ने बताया लोक शब्दित अध्यास का निवर्तक ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार ये विचित्य शब्द का अर्थ है यानी अध्यास से रहित कैसे हो रहे हैं तो कहा विचित्य भूतेशु भूतेषु ब्रह्म आत्मना विचित्य तो प्रत्येक प्राणी में उनकी प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव प्राप्त करके इस अनुभव का फल क्या होगा तो अस्मात् प्रेत्य तो जिस समय अनुभव होगा उसी समय अध्यास की निवृत्ति ये जीवन मुक्ति है और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा तो अमृता भवंती अमृता भवंती का अर्थ है जीवन विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार ये ब्रह्म साक्षात्कार का दृष्ट फल, समूल अध्यास की निवृत्ति वो ज्ञान समकाल में ही होता है अदृष्ट फल अमृत की यानी विधेय कैवल्य की प्राप्ति शरीर पात के अनंतर ये दोनों बता जीवन मुक्ति मुक्ति का फल है जो प्रथम पाद में अवेदित अथवा सत्यमस्ति से बताया गया था वो तो अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से अध्यास के रहने पर दुख अध्यास के न रहने पर दुखाभाव ये बताने वाला है न पूर्वाध ऐसा है जिस कारण से उस कारण से दुखों का हेतु हो तो अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार इसी मानव शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार के अधिकारी बन करके जो मानव प्राप्त करते हैं विवेकी वे साक्षात्कार का दृष्ट फल जीवन मुक्ति अध्यासराहित्य भ्रांति की निवृत्ति और अदृष्ट अदृष्टफल अमृतत्व की प्राप्ति अन्य कैवल्य की प्राप्ति दोनों को पा लेता है ये कहा गया भाष्य को देखिए अतः इह चेत यह एवकार भाषाकार ने कहा से लाया तो भाई सर्व वाक्यम भवती ये जो न्याय है मूल मंत्र में एवकार नहीं है सर्व वाक्यम सावधारणम भवती इस न्याय से एवकार को ला करके यह के साथ जोड़ दिया और यह कार अर्थ है जीवन एव यानी जीवित अवस्था में ही चेत याने सन। चेत यदि सन कार्य करते हैं यदि अवेदित अवेदिते आत्मा यथोक्लक्षण विदित प्रकारेण तो आधिकारी मनुष्य बन बनकर समर्थ सन यानी ज्ञान के अनुकूल बल को प्राप्त करके मायामात्मा बलहीने लभ्य श्रुति जो बता रही है बल को ज्ञान का कारण उस बल से युक्त हो कर के अधिकारी मनुष्य यदि यथोक्त लक्षण आत्मान तो यथोक्त लक्षण आत्मा है स्रोत्र से स्त्रोत्र मनुष्य इत्यादि से बताया गया च श्रोत्रादि का अधिष्ठान भूत आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से विदिवान यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया कैसे तो ये यथोक्न प्रकार यथोक्त तो प्रकार है अन्य तद्दिताधि प्रतिबोध विदिता ये जो प्रकार हैं, ये है? यथोक्न है? है प्रकार लक्षण का तो अर्थ है स्वरूप तो यथोक्त लक्षणम का तो अर्थ है स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि से बताया गया जो आत्मा का स्वरूप है उस स्वरूप से उसी रूप से आत्मा को जान करके और किस प्रकार जानना है स्रोत्रादि के स्रोत्रादि स्वरूप आत्मा को तो यथोक्ते न प्रकार है ना वो तो और यथोक्त प्रकार है आगम वाक्य अन्य देव तद विदितात्थो अविदितात अधिक और उसी का उपसंग उपसंहार है में प्रतिबोध विदितम मतम ये जो प्रकार बताया गया ज्ञान का इस उक्त प्रकार से तो विदित्वान जान लिया है तो यह चेद अविदित का अर्थ हुआ ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लिया यदि जीव जीवित शरीर के रहते रहते तो अथकार्थ करते तदा अस्ति सत्यम अथ सत्यमस्त तो सत्यम अस्ति तो सत्यम का अर्थ करते हैं मनुष्य जन्म अविनाशो मनुष्य मनुष्यजन्मनी अविनाशः अविनाश सत्यशब्द का अर्थक है इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते जान लिया तो अविनाश को प्राप्त कर लिया अविनाश है फिर जन्म मरण आदि की अप्राप्ति अर्थवत्ता यानी सफलता और सत्य शब्द का ये दूसरा अर्थ करते है सदभाव यानी सद्रूपता यानी ब्रह्म रूपता की प्राप्ति परमार्थता व सद्भाव से व्यावहारिक सत्य को भी लिया जा सकता है व्यवहारिक फल भी ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होता है वो टीका में बताया जाएगा <coughs> तो सद्भाव वा परमार्थता व सत्यम विद्यते। ये सत्य के चार अर्थ कर दिए अविनाश अर्थवत्ता सद्भाव और परमार्थता ये मूल मंत्रस्थ अर्थ सत्यमस्ति में सत्य के अर्थ हैं इसमें टीकाकार टीका, टीका देखिए सत्य के विषय में कि लौकिकम अपनी सत्यम यहाँ अथ सत्यमस्ति अस्ति में सत्य शब्द से लौकिक सत्य को भी लेना तो सत्य शब्द का अर्थ क्या है तो नौ नंबर टिप्पणी में कहा गया कि स्पृहहा अरहम फलम उच्यते सत्यम ये स्पृहहा अर्म फलम उच्यते तो सत्य मंत्रस्थ सत्य शब्द स्प्रिहा अरह फल को बता रहा है स्प्रीहा कहते हैं इच्छा को अभिलाषा को तो अरह यानी इच्छा के योग्य इच्छा विषय योग्य फल को बताया जाता है सत्य शब्द से यानी लौकिक फल भी यहाँ पर सत्य शब्द से लेना। लेनालौकिक फल क्या है तो कहते हैं चिरम जीवनम दीर्घ आयु और धनवत्वम वित्त की प्राप्ति और मूल में सद्भाव शब्द आया हुआ है ना भाष्य में उस सद्भाव का अर्थ कहते हैं साधु भाव ख्याति और ख्याति भी होती है उनकी ब्रह्मज्ञानी के 16 कलाओं में से एक कला से रहती है ना वो कला है नाम याज्ञवके जी का नाम आज भी चल रहा है वामदेव जी का नाम आज भी चल ही रहा है ये ख्याति है कि नहीं ये सद्भाव है, है? हाँ वो ख्याति रहती है मरणोपरांत भी तो सद्भाव यानी साधु भाव ख्याति तो ब्रह्मज्ञानी के लिए मुंडक उपनिषद में कहा गया तस्माद अर्थ हरचे भूतिका तस्माद आत्मज्ञम भूति भूतिका तो जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है उसे आत्मज्ञ की सेवा करनी चाहिए ऐश्वर्य तो है ये चिरजीवी जीवन और धनवत्ता आदि ये ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है जो वो क्या करे आत्मज्ञ की सेवा करे तो आत्मज्ञ कोई भी किसी को वस्तु देता है उसके पास जो होगी वही ना देगा आत्मज्ञ को यदि आत्मज्ञ के पास धन नहीं होगा आत्मज्ञ के पास यदि दी दीर्घायु नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा लेकिन श्रुति कह रहे हैं कि तस्माद आत्मज्ञ हृचय भूतिका क्यों कहते हैं यमयम कामम मनसा सम विभाति विशुद्ध काम विशुद्ध सत्व तो शुद्ध सत्व जो व्यक्ति होता है शुद्ध चित्त है जिसका वह अपने शुद्ध मन से जो भी संकल्प करता है और वहां भाष्य में भाषकर भगवान ने लिखा है अपने लिए या दूसरे के लिए जो भी संकल्प करता है वह संकल्प से ही जिस पदार्थ का संकल्प किया अपने लिए या दूसरे के लिए वह पदार्थ उपस्थित होता है वो प्राप्त होता है लौकिक पदार्थ या कोई लोक तो इसीलिए सत्य संकल्प होता है शुद्ध चित्त पुरुष और जिसको निर्विशेष ब्रह्म का बोध हुआ उसका चित्त तो सगुन उपासक से भी अधिक शुद्ध होगा वो चाहता नहीं वो अलग बात जैसे शिव जी के विषय में आता है ना, मोक्ष खट्टवांग आपके पास तो केवल इतना ही है संसार का साधन एक बूढ़ा बैल है भस्म है आभूषण के नाम से सर्प है और एक मनुष्य की खोपड़ी है भिक्षा मांगने के लिए हाथ में और एक खटवांग है जब करने के लिए राम नाम का ऐसा हाथ रखने के लिए लेकिन ऐसा जो दरिद्र व्यक्ति वह कहां से समृद्धि देगा लेकिन कहते सुरास ताम ताम रिद्धिम दधती भगव्रु आपके कृपा कटाक्ष मात्र से ही इंद्रादी देवताओं को स्वर्ग आदि का ऐश्वर्य उपलब्ध है ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को नित्य आत्मानंद उपलब्ध रहता है इसलिए स्वयं के लिए कुछ चाहता नहीं लेकिन चाहेगा तो वो भी आता है इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि सत्यम शब्द से लौकिक सत्य को भी लेना और वो लौकिक सत्य का स्वरूप है सामान्य व्यक्ति की अभिलाषा का विषयभूत जो चीर जीवित्व और धन ये सामान्य व्यक्ति के अज्ञानी व्यक्ति के प्राकृत व्यक्ति के अभिलाषा का विषय है ये लौकिक फल भी यहाँ सत्य शब्द से लेना है लेकिन टिप्पणी कार में टिप्पणीकार ने चार नंबर टिप्पणी में लिखा आठ नंबर टिप्पणी में कि अपी लौकिकम अपी यहाँ पर अपी शब्द का प्रयोग करके टीकाकार ब्रह्मज्ञानी का, अज्ञानी का जो अभिलषित है चिरजीव लौकिक सत्य चिर जीवित और रूप उसके प्रति अनादर होता है आदर भाव नहीं होता महत्व बुद्धि नहीं होती है ये आठ नंबर टिप्पणी में लिखा है ना? क्या लिखा है कि लौकिकम अपि सत्यम तस्य तस्वती इति अपि अयम अपि ही अयम, अयम अनास्थायाम कि ब्रह्मज्ञानी को लौकिक सत्य लौकिक फल भी प्राप्त होता है तो लौकिक के साथ जो अपि शब्द जोड़ा है वह अपि शब्द को जोड़ करके टीकाकार ये बता रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी की लौकिक फल में आस्था नहीं होती महत्व बुद्धि नहीं होती वो अलग बात है क्योंकि वो तो ज्ञान से पहले ही वैराग्य हुआ है इनके प्रति तो हाँ जब इनके प्रति वैराग्य होता है तभी ज्ञान होता है तो ज्ञान के बाद फिर ये इनकी प्राप्ति जिनको चाहता ही नहीं है ज्ञान के पहले ही उनकी प्राप्ति ये एक प्रकार से अज्ञानी को ये मंत्र तो अज्ञानी को ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए प्रवृत्त है ना ज्ञान का निरूपण तो पहले हो गया है और जिस जिसके बुद्धि में इनके प्रति महत्व तो है उसे ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े आयास करके जिसे तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह जगत के अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त करने से प्राप्त हो जाता है तो तो वह ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है जैसे विरोचन की प्रवृत्ति आत्मा को जानने के लिए क्यों हुई तो एक आत्मज्ञान का महत्व बताने वाला वाक्य प्रजापति ने प्रचारित कर दिया जो आत्मा को जान लेता है वो सब लोगों को प्राप्त करता है ये उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसके दृष्टि में लौकिक फल ही था तो चला गया इन प्रजापति के पास कि सब कुछ हमको प्राप्त हो जाए और देवताओं को परा, युद्ध भी न करना पड़े और स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो आत्मज्ञान के लिए गया वहाँ तो उसकी आत्मज्ञान के लिए प्रवृति इसीलिए हुई ना उस दृष्टि से यहाँ पर टिका कारण है कहा है कि लौकिकम अपनी सत्यम, सत्यम भवति भवती अने ज्ञानी ना लौकिकम अपनी सत्यम वो अलौकिक सत्य क्या है प्राकृत जनों के अभिलाषा का विषयभूत चिर और धन और वो सत्य संकल्प होने कारण चाहेगा तो हो सकता है अब उनके लिए भी लेकिन उनको चाह इसलिए नहीं कि उससे भी उन धन और चिरजीवी से जो प्राप्त होता है सुख उस सुख का जिसमें अंतर भाव है आत्मानंद में वह आत्मानंद अनुभव कर रहा है तो चाहेगा क्यों नहीं चाहेगा तो इसलिए अनास्था में है अपी शब्द टीका में आगे हैं एक तदपीति सर्व ब्रह्मविदोति स्तुत्यर्थम उच्य थे तो ये लौकिक फल भी ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होता है ये ब्रह्मज्ञान की स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञान में जो इन सबको चाहने वाले हैं उनकी भी प्रवृत्ति हो जाए उसके लिए फिर जब प्रवृत्त होंगे प्रवृत्त होने के बाद स्वाध्याय आदि करेंगे उससे पता चलेगा कि इनके प्रति वैराग्य के बिना वो प्राप्त नहीं होने वाला तो फिर धीरे धीरे विवेक मार्ग में प्रवृत्त होंगे विवेक आएगा तो अपने आप ही विरक्त होंगे ये सब तो ध्यान में रख करके एक प्रशंसा की जा रही है क्या कह रहे हैं अर्थवाद तो परमार्थ तो ब्रह्म रूप स्थिति स्तु फलम अवश्यम भवती इतर्थ ये जो परमाथता लिखा है ना तो वास्तविक जो फल है ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म रूप से अवस्थान स्वस्वरूप अवस्थान वह निश्चित होता ही है ब्रह्म ज्ञान का फल उसमें फिर ये सारे सांसारिक जो फल हैं उसके सामने तुच्छ हैं आगे भाष्य में है न चेद यहावेदित इत्यादि त्वितीय पाद की व्याख्या ये पूरा ही कर ले खंड पांच मिनट में पूरा हो जाएगा दो चार मिनट में तो वेदित इह जीवन, इह करते में, जीवन न चेहदित नीवन इत जीवितवस्था जीवन चेत यानी यदि अधिकृत न आवेदित नदा यानी दीर्घ तो महान विनाश होता है तो महान विनाश क्या है तो जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा तो ये जन्मादि सांसारिक दुखों का अविच्छिन्न रूप से उपलब्ध होते रहना यही महान विनाश है तो संसार गति ये संसार की ही प्राप्ति होते रहना ये है महान विनाश तस्मात एवं तो ये महान संसार गति यहां तक तो द्वितीय पाद की व्याख्या हो गई पूर्वार्ध की अब तस्मात इत्यादि से उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं संसार गति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए इसमें है पूर्ण विराम संसार गति और तस्मात के बीच में तो तस्मात तो तस्मात एवं गुणदोषो विजानतो विजान तो ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु तो जिस कारण से ब्रह्म के अज्ञान से संसार की प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से संसार निवृत्त होता है तस्मा ताने उसी कारण से जो संसार दुःख से मुक्त होना चाहते हैं ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण तो एवं गुण दोषो तो एवं और गुण दोषों के बीच में चार नंबर टिप्पणी करते हैं वेदना वेदन इस पद का शेष कर देना इस पद को जोड़ देना कि तस्मात एवं वेदना वेदन गुण दोषो विजानत ऐसा तो वेदन यानी ज्ञान ज्ञान का गुण है संसार दुख का प्रापक अध्यास की समूल निवृत्ति संसार के कारण की निवृत्ति ये गुण है ज्ञान का और आवेदन यानी अज्ञान उसका दोष है कि अध्यास को बनाए रखता है उससे फिर संसार बना ही रहता है तो इस प्रकार ये ज्ञान और अज्ञान के गुण दोष को विजानंत जानते हुए ब्रह्म जिज्ञासु क्या करते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं भूतेशु जंगम जो प्राणी है उनमें एकम आत्म तत्व ब्रह्म विचित्य विज्ञा तो सारे प्राणियों की प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करके विचित्य का अर्थ कर दिया विज्ञाय का भी अर्थ कर दिया परोक्ष रूप से नहीं आत्मरूप है इसलिए साक्षात्त्य धीरा यानी धीमत प्रेत्य प्रत्य का अर्थ करते हैं व्यावृत्य यानी रहित होकर के किससे तो मम अहम रूपात अविद्यारूपात लोकात तो लोक का अर्थ कर रहे हैं मम, मम अहम भाव लक्षण या मम लक्षण और अहम लक्षण जो लोक हैं तो मम लक्षण लोक कहने मम अध्यास और अहम लक्षण लोक कहने अहम अध्यास तो अहम अध्यास मम अध्यास रूप जो लोक हैं और ये कैसा है अविद्या रूप है अविद्या के कारण अध्यास हो रहा है अहम अध्यास मम अध्यास इसलिए आविद्यक अविद्या रूपा का अर्थ निकलेगा आविद्यक जो अध्यास है अहम अध्यास मम अध्यास उससे व्यावृत्य प्रेत्य का अर्थ है और व्यावृत्त्य का भी अर्थ कर दिया उपरम्य तो इस अहम् अध्यास मम अध्यास से रहित हो करके सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना तो जब तक अध्यास रहेगा तब तक तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती है ना ब्रह्म भाव में प्रतिबंध है वो तो अध्यास रहित हो गए अध्यास की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गए तो ये कहा कि सर्वात्म एकत्व तो भावम अद्वैतम आपन्ना अद्वैत स्वरूप में स्थित हो गए तो अद्वैतम आपन्ना संत अमृता भवंती तो भवती में तकार के पहले नकार होना चाहिए आधा भगवती एक वचन हो गया ना भवंती होना चाहिए उसमें भवंती है हाँ तो इसमें नकार नहीं है तो भवंती इति श्रुते तो इस प्रकार ये ब्रह्म साक्षात्कार का फल जीवन मुक्ति तथा विधिया मुक्ति बताया गया आगे इसका वाक्य कि इति इति श्रीमत् श्रीमत् परमहंस शंकर द्वितीय द्वितीय ओम उपसंहारक्यीमत्परमहंसपरिव्रचकाचार्य श्रीम्शंकर ओं्याय मंगाइवाक्य